इस शरीर से दसो दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकता है जब तक योगी का स्कूल शरीर रहता है तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक में विचरण करता है। स्थूल देह को त्याग देने पर उसे परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है मनुष्य पुरुषों को कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के योगों का वर्णन है स्थूल योग अणिमा आदि आठ प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन आठ गुणों अर्थात अंगों से युक्त है योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम जो सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का होता है मन की धारणा के इसे एक देश में चित्त को स्थापित करने का नाम धारणा है सांस किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों अर्थात इंद्रियों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एक, एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण अर्थात वृत्ति करके स्थिर करने में सहायक होता है इस तरह प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय होकर एकांतवास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के पांच दोष हैं। इन दोषों को दूर करें, फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करें, मन को अहंकार में अहंकार को को बुद्धि बुद्धि में में और को प्रकृति स्थापित करें। इस प्रकार सब का लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुण से रहित निर्मल नित्य अनंत शुद्ध छिद्र रहित कुटस्थ अंतर्या अभेद्य अजर अमर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 चलता रहता है उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है उसी तरह समाधि योगी भी स्थिर होता है जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता वैसे अनेकों विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकती उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और तरह तरह के गाने बजाने किए जाए तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता यही उसके सुदृढ़ समाधि की पहचान है जैसे दोनों हाथों में में तेल से से भरा कटोरा लेकर पर चढ़े और उस समय बहुत मनुष्य हाथ तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे, तो भी वह उनके डर से एक बुन भी तेल गिरने नहीं देता उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्र चित्त योगी इंद्रियों की स्थिरता के, के कारण समाधि से विचलित नहीं होता योग सिद्ध महात्मा के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए जो अच्छे प्रकार समाधि में स्थिर हो जाता है वह अविनाशी परब्रह्म का साक्षात्कार करता है इस साधना के द्वारा मनुष्य देह त्याग के पश्चात केवल प्रकृति के संसर्ग से रहित परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है यही योगियों का योग है इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने को कितार समानते हैं विधेयराज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 तथा तो देव मंदिर में बैठकर कर वहां की सुगंधित वस्तु में भी सड़े मुर्दे की सी दुर्गंध का अनुभव करता है वह सात दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसके नाक और कान टेढ़े हो जाए दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए जिसे बेहोशी होने लगे जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए तथा तो जिसकी बाई आख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है